स्वयं कोई राय प्रकट नहीं कर रहे हैं श्री रामकृष्ण की कर्मत्याग की स्थिति जगन माता के साथ वार्तालाप सायंकाल हुआ आंगन में उत्तर पश्चिम के कोने में श्री राम कृष्ण खड़े हैं वे समाधिस्थ हैं काफी देर बाद उनका मन बाह्य जगत में लौटा श्री रामकृष्ण की कैसी अद्भुत स्थिति है आजकल प्राय समाधि रहते हैं थोड़े ही उद्दीपन से बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं जब भक्तगण आते हैं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 और शरीर में थोड़ा बल दे माँ जिससे थोड़ा चल फिर सकूँ जहाँ पर तुम्हारी कथा होती है जहाँ पर तुम्हारे भक्तगण हैं उन सब स्थानों में जा सकूँ श्री रामकृष्ण ने आज प्रातःकाल काली मंदिर में जाकर जगन माता के श्री चरण कमलों पर पुष्पांजलि अर्पण की है वे फिर जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण कह रहे हैं माँ आज सवेरे चरणों में दो फूल चढ़ाए सोचा अच्छा हुआ फिर बाजे पूजा की ओर मन जा रहा है पर माँ फिर ऐसा क्यों हुआ फिर जड़ की तरह क्यों बन, बना डाल रही हो भाद्रपद कृष्ण सप्तमी अभी तक चंद्रमा का उदय नहीं हुआ रात्रि तमसाच्छन्न है श्री कृष्ण अभी भावाविष्ट हैं इसी स्थिति में अपने कमरे के छोटे तख्त पर बैठे फिर जगन माता के साथ बात कर रहे हैं अब सम्भवतः भक्तों के संबंध में माँ से कुछ कह रहे हैं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 जो ब्रह्म है वही माँ वही आद्याशक्ति है श्री राम कृष्ण भावाविष्ट होकर कह रहे हैं फिर गायत्री का पुरस्चरण इस छत पर से उस छत पर कूदना किसने उससे ऐसी बात कही है अपने ही मन से कर रहा है अच्छा थोड़ा पुरस्चरण करेगा मास्टर के प्रति अच्छा मुझे यह सब क्या वायु के विकार से होता है अथवा भाव से मास्टर विस्मित होकर देख रहे हैं कि श्री राम कृष्ण जगन माता के साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे हैं वे स्मित विस्मित होकर देख रहे हैं ईश्वर हमारे अति निकट बाहर तथा भीतर हैं अत्यंत निकट हुए बिना श्री कृष्ण धीरे धीरे उनके साथ बातचीत कैसे कर रहे हैं